महाभारत शांति पर्व ठष्ट राजधर्म के पालन से चारों आश्रमों के धर्म का फल मिलने का कथन युवाच सुतांबे कथिता पूर्वे चारों मानवाश्रमा व्याख्यान ताम व्याख्यानम ऐसा चक्ष पृक्षतः ये बोले पितामह आपने मानव मात्र के लिए जो चार आश्रम पहले बताए थे वे सब मैंने सुन लिए अब विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या कीजिए मेरे प्रश्न के अनुसार इनका स्पष्टीकरण कीजिए विदिता एवेह धर्मास्तव युधिष्ठि यथा मम महाबा विदिता साधुसमताजी बोले महाबाहु युधिषि साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित समस्त धर्मों का जैसा मुझे ज्ञान है वैसा ही तुमको भी है युंगातर्गत पृक्षसेस माम युधिष्ठि धर्म धर्म मृता श्रेष्ठ तन्नीपोधराधि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधि तथापि जो तुम विभिन्न लिंगों अर्थात हेतुओं से रूपांतर को प्राप्त हुए सूक्ष्म धर्म के विषय में मुझसे पूछ रहे हो उसके विषय में कुछ निवेदन कर रहा हूँ सुनो सर्वाणी कौनते मनोजर सभा साध्वाचार्य प्रवृत्ताम चातुराश्रम्य कार्यम द्वेश दंडनीत्या भूत भैक्ष भवि कु नदन नरश्रेष्ठ चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले सदाचार परायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दंडनीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं युधिष्ठ यदि राजा सब प्राणियों पर समान समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है वेत ज्ञान विसर्गम चुग्रह तथा यथोक्त वित्ते धीर से छे मास पदम भवे जो तत्वज्ञान सर्व त्याग इंद्र संयम तथा प्राणियों पर अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तम आचार विचार है उस धीर पुरुष को कल्याण में गृह शासम से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है अरहान अर्न पूजियो तो निभागे न पांडव सर्वत कौंतेम पदम भवे पांडुनंदन इसी प्रकार जो पूजनीय पुरुषों को उनके अभीष्ट वस्तुएं देकर सदा सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है ज्ञात सम्बन्ध मित्राणी व्यापन्ना सम्युदर्माण से दीक्षाश्रम पदम भवे युधि जो संकट में पड़े हुए अपने सजातियों संबंधियों और सुहेदों का उद्धार करता है उसे वानप्रस्थ आश्रम में मिलने वाले पद की प्राप्ति होती है लोक मुख्य सुसत्कार लिंगे मुख्य सुचात पर्वत स्त्य कौंत व्या्रम पदम भवेन कुंती नंदन जो जगत के श्रेष्ठ पुरुषों और आश्रमियों का निरंतर सत्कार करता है उसे भी वान प्रथ आश्रम द्वारा मिलने वाले फलों की प्राप्ति होती है आन पितृयज्ञा भूत यज्ञान समान पार्थ कुरुवतः पार्थ विपुलाश्रम पदम भवे कुंती नंदन जो नित्य प्रति संध्या वंदन आदि नित्य कर्म कर्मुष अतिथि सेवा इन सबका अनुष्ठान प्रचुर मात्रा में करता रहता है उसे के सेवन से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है संविभागे नूता अतिथीना तथाचना देवयज्ञ राजचंद्र वनश्रम पदम भवेश राजेन्द्र मणिवैसदेव के द्वारा प्राणियों को उनका आग समर्पित करने से, से से अतिथियों के के पूजन से तथा देव यज्ञों से भी सेवन का फल प्राप्त होता है। शिष्टार्थम सत्यविक्रमतः पुरुष व्याघ्र संदम भवे सत्य परमी पुरुषिंग युधिषि शिष्ट पुरुषों की रक्षा के लिए अपने शत्रु के राष्ट्रों को कुचल डालने वाले राजा को भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है परिपाल सत्या भवे समस्त प्राणियों के पालन तथा तो अपने राष्ट्र की रक्षा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञों के दीक्षा लेने का पुण्य प्राप्त होता है राजन इस व संन्यास आश्रम के सेवन फल प्राप्त करता है वेदाध्य नि त्यम समाधाचार्य पूजन अथोपाध्याय श्रूषा ब्रमाश्रम पदम भवे जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है क्षमा भाव रखता है आचार्य की पूजा करता है और गुरु की सेवा में संलग्न रहता है उसे ब्रह्माश्रम संयास द्वारा मिलने वाला फल प्राप्त होता है आन जपमान्य देवान्जय धर्मेण पुरुष व्याघ्र धर्मश्रम पदम भवेद पुरुष सिंह जो प्रतिदिन ष्ट मंत्र का जप और देवताओं का सदा पूजन करता है उसे उस धर्म के प्रभाव से धर्माश्रम के पालन का अर्थात गार्हस्थ धर्म के पालन का पुण्य फल प्राप्त होता है मृत्युर्वारक्षणं वेहती ये राग्यो विनिश्चय प्राण दुते तथा तस् ब्रह्माश्रम जो राजा युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर इस निश्चय के साथ शत्रुओं का सामना करता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके ही रहूंगा उसे ही ब्रमाश्रम अर्थात सन्यास आश्रम के पालन का ही फल प्राप्त होता है वर्तमानस्य सर्वदा सर्वभूते सो भरत नंदन जो सदा समस्त प्राणियों के प्रति माया और कुटिलता से रहित यथार्थ व्यवहार करता है उसे भी ब्रह्माश्रम सेवन का ही फल प्राप्त होता है वाहन प्रस्थेश विप्रोत्रद सोच सर्वास्थम पदम भवे भरत नंदन जो समस्त प्राणियों पर दया करता है और रहित कर्मों में ही प्रवृत्त होता है उसे सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है बाल वृद्धेशु कौंती सर्वावस्थम युधिष्ठि अनुक्रोश क्रिया पार्थ सर्वावस्थम पदम भवें कुमार युधिष्ठिर जो बालकों और बूढ़ों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव करता है उसे भी सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है बलात्ते परित्रण शरणागतेषु कौरव्य कर्व गहते ंदन जिस प्राणियों पर बलात्कार हुआ हो और वे क्षण में आए हो उनका संकट से उद्धार करने वाला पुरुष गारहस्थ धर्म के पालन से मिलने वाले पुण्य फल का भागी होता है भूतानाम चराचराणाम चाव यार्य महावे चराचर प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा तथा उनके यथा योग्य पूजा करने वाले पुरुष को गारहस्थस्थ्य सेवन का फल प्राप्त होता है ज्येष्ठान ज्येष्ठ पत्नी नाम भ्रातृणाम ना आम पुत्र निग्रहानग्रह कुंति नंदन बड़ी छोटी पत्नियों भाइयों पुत्रों और नातियों को भी जो राजा अपराध करने पर दंड और अच्छे कार्य करने पर अनुग्रह रूप पुरस्कार देता है यही उसके द्वारा गार्हस्थ धर्म का पालन है और यही उसकी तपस्या है साधुनाम अर्चनी नाम पूजा सुविधता पालनं पालन परशुव्याघ्र पदं भवन पुरुष पूजन के योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओं की पूजा तथा रक्षा गृहस्थ आश्रम के पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है यस्तु भरत नंदन युधिष्ठिर जो किसी भी आश्रम में रहने वाले प्राणियों को अपने घर में ठहरा कर, उनका भोजन आदि से सत्कार करता है उस राजा के लिए गार्हस्थ ध धर्म का पालन है यह स्थित पुरुषो धर्म में धात्रा शिष्ट यथार्थवत आश्रमा सर्वेशा फल में स्थित होकर यथार्थ रूप से उसका पालन करता है वह सभी आश्रमों के निर्दोष फल को प्राप्त कर लेता है यंत गुणा कौंत सदाप्या युधिष्ठिर कंदन युधिष्ठि जिस पुरुष में स्थित हुए सद्गुणों का कभी नाश नहीं होता उस श्रेष्ठ को सभी आश्रमों के पालन में स्थित बताया गया है स्थान मान कुमान तथा चुवन बसति सर्वे सोयाश्रमेश जो, जो राजा स्थान कुल और अवस्था का मान रखते हुए कार्य करता है वह सभी आश्रमों में निवास करने का फल पाता है देश धर्म कुल धर्म पालयन पुरुष राजा सर्वाश्रमी भवे कुंती कुमार देश धर्म धर्म और कुल धर्म का पालन करने वाला राजा, सभी आश्रमों के का भागी होता है काले विभूति तथा पुरुष व्याघ्र साधु नाम आश्रमे बचे नर व्याघ्र नरेश जो समय समय पर संपत्ति और उपहार देकर समस्त प्राणियों का सम्मान करता रहता है वह साधु पुरुषों के आश्रम में निवास का पुण्य फल पा लेता है दस धर्म अगतश्चापी यो धर्म प्रत्यवेक्षत थर्वलोक यह राजा भवती सो श्रवे ही कुंती नंदन जो राजा मनु मनुप्रोक्त दस धर्मों में स्थित होकर भी संपूर्ण जगत के धर्म पर दृष्टि रखता है वह सभी आश्रमों के पुण्यफल का आगे होता है ये धर्म लोके, धर्म भारत, पालिता धर्मा भरत जो धर्म के भरत जो कुशल मनुष्य लोक में धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे जिस राजा के राज्य में पालित होते हैं उस राजा को उनके धर्म का छठा अंश प्राप्त होता है धर्मा रामान, धर्म राम धर्म महान पार्थिवा पुरुष व्याघ्र तेसा पाप जो राजा धर्म में ही रमण करने वाले मानवों की रक्षा नहीं करते हैं, हैं। वे उनके पाप लेते हैं। ये ते चैवान सहरा सर्वे धर्मे जो लोग इस जगत में राजाओं के सहायक होते हैं वे सभी उस राज्य में दूसरों द्वारा किए गए धर्म का प्राप्त कर लेते हैं सर्वाश्रम कहते हैं कि हम लोग जिस धर्म का सेवन कर रहे हैं वह सभी आश्रमों में श्रेष्ठ एवं पावन है उसके विषय में शास्त्रों का यह निर्णय सबको विदित है आत्मोपमत मानव अजतक क्रोध है प्रहित है अलभते सुखम जो मानव समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखता है दंड का त्याग कर देता है क्रोध को जीत लेता है वह इस लोक में और मृत्यु के पश्चात पर लोक में भी सुख पाता है धर्म स्थित सत्व धर्म से तो वटारका त्यागवाता शीघ्रा नौ संतारिश्य राजधर्म एक नौका के समान है वह नौका धर्म समुद्र में स्थित है सत्वगुण ही उस नौका का संचालन करने वाला बल अर्थात कर्णधार है धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रहती है त्यागरूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग पर शीघ्रतापूर्वक चलती है वह नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देगी यदा निवृत्त सर्वास्मत कामोजो तदात ब्रह्म मनुष्य के हृदय में जो जो कामना इच्छित है, उन सबसे जब वह निवृत्त हो जाता है तब उसकी विशुद्ध स्थिति होती है, और इसी समय उसे परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो ना पालने रत नरेश्वर पुरुष सिंह चित्तवृत्तियों के निरोध रूप योग से और से जब अंतकरण अत्यंत शुद्ध एवं प्रसन्न हो जाता है तब प्रजापालन परायण राजा उत्तम धर्म के फल का भागी होता है वेदाध्यनशीला विप्राण साधुकर्मण पाल देतेष्ठ चैव युधिष्ठिर तुम वेदाध्यन तो में संलग्न रहने वाले सत्कर्म प्राण ब्राह्मणों तथा अन्य सब लोगों के पालन पोषण का प्रयत्न करो चरंतु पार्थिव भरत में और विभिन्न आश्रमों में रहकर जो लोग जितना धर्म करते हैं उनकी रक्षा करने से राजा उनसे सौगुने गुण धर्म का भागी होता है ऐसा विविधो धर्म पांडव श्रेष्ठ अनुठ तमेल वै पूर्वदृष्ट शनातनम पांडव श्रेष्ठ यह तुम्हारे लिए नाना प्रकार का धर्म बताया गया है पूर्वजों द्वारा आचरित इस सनातन धर्म का तुम पालन करो चातुराश्रम चातुम चाण्डवे पालन पुर सिंह पांडुनंदन यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रमों के चारों वर्णों के तथा एकाग्रता के धर्म को प्राप्त कर लोगे यथिश्री महाभारत शांति पर राजधर्मानुशासन पर चतुराश्रम सी तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्म का वर्णन विषय छाठवा अध्याय पूरा हुआ